अहंकार का त्याग करना चाहिए अहंकार का त्याग करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती जो भी दुख है वो अहंकार के कारण आते अहंकार के कारण ही जन्म मरण होता है और अहंकार के कारण ही जीव नरकों में जाता है और अहंकार के कारण ही युद्ध और महामारी होती है अहंकार के त्याग से सारे दुखों का त्याग हो जाता है अच्छा तो फिर वशिष्ठ महाराज का ये उपदेश सुनकर राम जी ने प्रश्न किया कि जब अहंकार का त्याग करेंगे तो खाएंगे पियेंगे जियेगे कैसे मैं हूँ मैं हूँ इस प्रकार का अहंकार होगा तभी तो कुछ अपना कर्तव्य भी हो पालन करने का होगा कुछ आकांक्षाएं होगी कुछ डिमांड होगी कुछ काल के लिए होगा कुछ भविष्य का चिंतन होगा कुछ प्रवृत्ति होगी जब तो अहंकार ही चला गया तो फिर जिएगा कैसे आदमी खाएगा पीएगा जिएगा कैसे तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि के देखिए अहंकार के तीन स्वरूप होते ईदों के तीन स्वरूप होते हैं एक अहम वो होता है जो शरीर के साथ जुड़कर बोलता है कि मैं हूँ फलानी जाति का हूँ उम्र का हूँ मैं ये कर सकता हूँ ये जन साधारण अल्पमति के लोगों में भी होता है और बुद्धिमानों में विद्वानों में भी मैं फलानी जाति का हूँ मैं हूँ ये शरीर के साथ जो जुड़कर अहम होता है तो शरीर में तो है दो सीधी हड्डिया और कुछ सारी हड्डिया माउस रक्त शरीर के साथ जो जोड़ जो अहम होता है मैं इतना लम्बा चौड़ा हूँ मैं काला हूँ गोरा हूँ हालांकि काला गोरा चमड़ा होता है लंबा चौड़ा लंबाई नाटा तो हड्डियों का ढांचा होता है पतला या मोटा ये तो हड्डी और मांस का ढांचे का हिसाब होता है लेकिन मैं पतला हूँ मैं मोटा हूँ मैं लंबा हूँ मैं ठीणा हूँ मैं काला हूँ मैं गोरा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं शुद्र हूँ मैं वैश्य हूँ मैं बख्शी पंच हूँ मैं फलाने गाँव का हूँ फलाने देश का हूँ फलाने घर का हूँ फलाने कुटुम्ब का हूँ ये सारा का सारा शरीर के साथ जुड़कर बोलने का जो पूर्णा है उसको शुद्र हम बोलते हैं। ये है शुद्र मना तुच्छे जो है ढांचा इसमें है शुद्र चीजें ऐसी कौन सी बढ़िया चीज़ें? बताओ। बताओ तो भगवान की दया है कि जरा कवर चढ़ा दिया है ये कवर हटा के देखो तो है इतना करो तो भी के आती तो ठीक है जो देव की कृपा है की चमड़ी का कवर है नहीं तो इसके अंदर जो मसाला भरा है जरा सा कवर हटा दे चमड़ा मक्खिया और कीड़िया और मकोड़े और महाराज जी जंतु तो इसको न जाने क्या हालत कर दे और कवर हटाकर देखो तो ऐसा बैराग है, तो, तो क्या है है तो चमड़ा के अंदर सारा यही मसाला है हड्डिया है मांस है मांस के लोचे है रक्त है नारिया है परू है, है मल है मूत्र है रिश्ता है थूक है लीट है और क्या है तो इसके साथ जब जबना जो जुड़ता है मैं हूँ ये अहंकार ये सर्व दुखो की जड़ है शरीर के साथ मैं जुड़ेगा तो कितना भी कोई बुद्धिमान हो कितना भी विद्वान हो कितना भी अपने को अक्कल वाला समझता शरीर के साथ हम जुड़ेगा तो संसार की वासनाएं बनी रहेगी है, है, है। संसार के भोग की वासना बनी रहेगी तो महाराज ऐसा नरक में भी दुख नहीं है जो वासना वाले को होता है तो स्थल शरीर में जब अहम होता है तो संसार की छोटी छोटी बातों में भी आकर्षण विकर्षण बना रहता है आदमी बाहर भटकता है भटक भटक के थकता है तो रात्रि को तो सुन सा हो जाता है गहरी नींद आ जाता है बेहोश हो जाता है क्यूँकी अहम में जुड़ा है तो वासना के अनुसार अगर कोई काम करता है तो भी बैठा है तो भी मन की तो बस घूमते रहेगी ये है अहंकार जिस अहंकार ने त्रिलोकी को वासना के जाल में बांध रखा है ये अहंकार रखने पर मंदिर में बैठा हुआ आदमी भी बंधन में है और मस्जिद में बैठा हुआ आदमी भी बंधन में है दुकान में बैठा हुआ आदमी भी बंधन है और सबके ऊपर छत पे बैठा हुआ अपने को स्वतंत्र मानने वाला के मेरे को कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि बैंक में फिक्स डिपॉजिट है मेरे कोई नौकरी धंधा की चिंता नहीं है आराम से फिक्स डिपॉजिट का खातों में खाता सुखी हूँ मेरा शरीर देखो कितना तंदुरुस्त है पूरा सुखी वो आदमी भी अंदर से गहराई से सुखी नहीं मिलेगा मैं सुखी हूँ मेरी पेंशन आती मैं सुखी हूँ मेरा ए है तो मैं इस ढांचे में लेकर बोलता है ना तो उस ढांचे को दवाई जरा सी गर्मी लगी है जरा सा मक्खी थोड़ी देखी है मच्छर देखा तो घबराहट हो गई मक्खी और मच्छर है क्योंकि शरीर में बैठाने ने बेचारा श्री तो एक होता है शुद्र अहम और उस शूद्र अहम ने सारे विश्व को ढांक रखा कोई कोई विरला उस शुद्र अहम से हटकर मध्यम अहम में आता है मध्यम अहम क्या होता है स्थूल शरीर में मैं करना ये शुद्र अहम है स्थूल शरीर में मैं होगा तो वासनाएं बनी रहेगी और वासनाएं बनी रहेगी तो कर्मों की जाल बनती रहेगी और आदमी फंसता रहेगा और इसी वासना के कारण ये कीट पतंग वृक्ष कुत्ते सुअर आदि की योनिया मिलती है ये वासना के कारण तो इस थुल अहम स्थूल शरीर में आम होगा तो वासना तीव्र हो दूसरा मध्यम अहम सत्संग करके सेवा पूजा जप तप स्मरण आदि करने से ये समझ में आ जाता कि की शरीर पड़ा रह जाता फिर भी जीव आत्मा अमर है तो ये शरीर नहीं था उसके पहले भी थे और ये शरीर पड़ जाएगा उसके बाद भी हम रहेंगे तो ये समझ आती है तो ये शरीर तो मैं नहीं हूँ लेकिन हम ये मर जाएंगे न तो भी भगवान के पास जाएंगे तो भगवान के पास जाने वाला ये तो नहीं है न तो पक्का हो गया कि ये तो भगवान के पास नहीं जाएगा शरीर में अहम होता है कि भगवान के पास जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर में अहम होने से भोग की वासना तो शांत होती है लेकिन विचारों की अपनी बात की मनाने की वासना बनी रहती है शरीर में अहम हो गया। तो संसार की भोग वासना से आदमी जकड़ा रहेगा और शरीर में अहम होगा तो लोक लोकांतर की इच्छा में उलझा रहेगा उसका प्रिय उसका भगवान अभी नहीं मरने के बाद किसी लोक में मिलेगा उसका सुख अभी नहीं मरने के बाद स्वर्ग आदि में मिलेगा आदमियों के शुद्र अहम से तो ये मध्यम अहम ठीक है लेकिन है ये भी माया के अंदर घुमाने वाला तो स्थूल शरीर में अहम होने से आदमी के ऐहिक भौतिक जगत की वासना प्रकाश होती है और सूक्ष्म शरीर में अहम होने से आदमी के सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जगत के सुखों में बना रहे समाधि बने रहे कोई दृश्य दिखा तो ओम ओमकार इधर दिखता है कभी इधर दिखता है तो एक जैसा दिखना चाहिए क्योंकि स्थूल माया है तो जो दिखता है वो सूक्ष्म माया है उसके आगे जाना है तो स्थूल अहम से सूक्ष्म अहम में जीने वाला आदमी बुद्धिमान हो जाता है उन्नत हो जाता है और उसको परिश्रम कम होता है और सुख उसको ज्यादा मिलता है क्योंकि स्थूल अहम वाला आदमी क्रियाजन्य सुख में उलझता है क्रियाजन्य सुख कुछ करके सुखी होना परिश्रम ज्यादा होता है और सुख थोड़ा मिलता है उसको सूक्ष्म अहम में जीने वाला क्रियाजन्य सुख से थोड़ा ऊपर उठता है वो भावजन्य सुख से सुखी होने लगता है तो क्रियाजन्य सुख से जो सुख क्यों ना है उसमें परिश्रम ज्यादा और सुख की थोड़ी मात्रा है गुजराती भाषा में गई वैत्रु अध तो पाश्चात्य जगत जो है नाला की अपने भारत से वहाँ भूमि ज्यादा है और प्राकृतिक कुछ खाने आदि प्लास्टिक आदि बहुत मात्रा में है और परिश्रम हम लोगो से वो चार गुना करते हैं इंडियन आदमी आठ घंटे में जितना काम करता है उतना अमेरिकन आदमी दो घंटे में करके रख देता है जय फिर भी वो लोग उतने सुखी नहीं है क्यों की वो स्थल अहम में जीने का वहाँ प्रभाव ज्यादा है वहाँ जलसी इंडिया से ज्यादा है और फास्ट लाइफ इंडिया से ज्यादा है परिश्रम इंडिया से ज्यादा है सुविधा है प्राकृतिक इंडिया से ज्यादा है फिर भी वो लोग इंडिया की अपेक्षा ज्यादा अशांत मिलेंगे जय जय क्यूँ उनका सुख फिजिकल शरीर में सूक्ष्म अहम में नहीं आया स्थूल अहम में आया इसलिए इतना करने पर भी वो ऐसा ईमानदारी से नहीं कह सकते कि अच्छी तरह से सुखी है तो क्रियाजन्य सुख परिश्रम ज्यादा कराता है सुख थोड़ा होता है और वो स्थूल अहम भावजन्य जो सुख है उसमें परिश्रम कम है भावना का सुख मिलता है और ये भावना का सुख भारत की देन है भारत के ऋषियों की ये भगवान है ये सालेग्राम है ये तुलसी माता है हालांकि तुलसी की हवा से ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है 800 प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को फाइट करने के प्रमाण उसमें है लेकिन भावना है कि भगवान की पत्नी है ये तुलसी माता है ऐसी पर्वों में भी भगवत भाव को सीजनली पर्वत भी भगवत भाव में ला पति ने भी भगवत भाव तो पत्नी ने भी भगवत भाव तो शालिग्राम में भी भगवत भाव क्यों कि आश दृष्टा पुरुष ने वास्तविक मय में जग कर देखा कि जड़ चेतन के मूल गहराई में शुद्ध परमात्मा ही है आदि भौतिक आदि देविक और आध्यात्मिक तीन होते न सरे तो आध्यात्मिक तत्व सब में ओतप्रोत है तो सब में ओतप्रोत और वास्तविक मय में जगेंगे तब जगेंगे तो अभी उनको भगवान की कोई विश्व सर्वव्यापक भगवान की अनुमति नहीं होती तो कोई बात नहीं लेकिन देखे अहम से हटने के लिए ये मेरे ठाकुर जी ये मेरी भगवान की कृपा चालीग्राम भगवान है गाय में तैतीस करोड़ देवताओं का निवास है माता देव है पिता देव है आचार्य देव है अतिथि देव है वहाँ तो अतिथि देव नहीं अतिथि को भी बिल देकर रोटी खिलाई जाती है माँ बाप को भी बिल देने वाले लोग वहाँ है की इतना तुम्हारा दूर हुआ इतना तुम्हारा ये हुआ माँ बाप घर में रहते हैं तभी भी उनसे भी हिसाब किताब लेकर उनको जीने की व्यवस्था करने वाले वहां लोग हैं यहां ऐसे लोग ज्यादा नहीं है यहाँ भाव न सके माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य तो स्थूल शरीरों का उपयोग करके भी वो सूक्ष्म स्थूल चीजों का उपयोग करके भी वो सूक्ष्म भाव का आनंद ज्यादा लेते हैं इसलिए क्रियाजन्य सुख की अपेक्षा भावजन्य सुख में जीने वाले लोग कम सामग्री में भी थोड़ा सुखी रह सकते हैं और क्रियाजन्य सुख में ज्यादा सामग्री वाले भी टेंशन में होते हैं फिर भी ये है तो सूक्ष्म है तीसरा होता है वास्तविक मय वास्तविक मय जो है वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्म परमात्मा करता है तो स्थूल अहम सदगुरु और परमात्मा की शरण जाने से स्थूल अहम आसानी से मिटता है इसलिए सनातन धर्म ने व्यवस्था की आप ही खरीद के लाए कोई मूर्ति दो पाँच दस रूपये की या सौ रूपये या हजार रूपए की प्राण प्रतिष्ठा की और उसको दंडवत किया तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वे वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविडम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा उस समय ये नहीं याद रखेंगे कि ये हमारी खरीदी हुई 500 रुपए की मूर्ति है अरे आटे के झूलेलाल बना लेंगे अथवा गुड़ के गणपति बना लेंगे अथवा सुपारी में भी भाव कर लेंगे नमः मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ओम नमो शवाय च नमो भवाय चमेशाय शिवाय शिवतराय चंकर आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम प्रणाम करेंगे भाव को विकसित करेंगे तो ईश्वर और गुरु की शरण लेने से स्थूल अहम लीन होता है और वेदांत का श्रवण करके और उसका मननित अध्यासन करने से सूक्ष्म अहम बाधित हो जाता है तो ईश्वर और गुरु की शरण लेने से स्थूल अहम गलता है और वेदांत का तत्व ज्ञान का मननित अध्यासन करने से सूक्ष्म अहम का पोल खुल जाता है बाधित हो जाता है तो बाकी इन दोनों को सत्ता देने वाला जो शुद्ध मैं है वो प्रकट हो जाता है उसको कहा जाता है अहम ब्रह्मा अस्मी वो मैं ब्रह्म हूँ वो मैं चैतन्य हूँ मैं अमर हूँ मैं आत्मा हूँ मैं मरने जन्मने वाला नहीं जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है मैं अज निर्पी रूप कोई कोई जाने रे वो अज है निर्लैपी है ऐसे मेरे रूप को कोई कोई जाने वो स्वरूप सबका वास्तविक में वो रूप है अज्ञानी और ज्ञानी का जो बोलतन दरवाजा खटखटा कौन है कि मैं मैं जहाँ से जिस सत्ता से मैं स्फूरित होता है वो शुद्ध मैं है फिर मैं फलाना भाई हूँ ये स्थूल अहम आ गया मैं भगवान का भक्त हूँ मैं एक व्यक्ति हूँ एक प्राणी हूँ ये सूक्ष्म लेकिन जहाँ से मैं स्वरित हुआ शुद्ध मै उस शुद्ध मै का जब तक बोध नहीं होता ज्ञान नहीं होता साक्षात्कार नहीं होता तब तक अवस्थाएं आती है उतार चढ़ाव की अवस्था आती है उस अवस्था में परिस्थिति जन्य सुख दुख भावजन्य सुख दुख संगजन्य सुख दुख और प्राकृतिक प्रभाव जन्य सुख दुख में जीव बिचारा झोंके खाता रहता है स्थूल और सूक्ष्म जब तक जीवन होगा तब तक तो चाहे कितना भी अच्छा ऊंचा होगा तो उसमें शुद्ध सुख का पता नहीं है निर्धनों के आगे धनवान अपने को सुखी मानेगा लेकिन जो पाँच लाख का धन रखता है और निर्धनों के बीच जीता है तो सुखी देखेगा वही पांच लाख रुपए वाला आदमी जब अमेरिका चला जाएगा तो लाख डॉलर भी तो नहीं हुए पच्चीस तीस हजार डॉलर वो तो उधर तो दरिद्र रह जाए अथवा तो पचास लाख रुपए वाले के आगे वो उसका सुख उसको दिखेगा ही नहीं तो आदमी जो सुखी होने का एहसास करता है ना तो निर्धनों के आगे धन का सुख सुखता है जो शरीर से बेचारे कमजोर है उसके आगे बल का सुख दिखता है जो बुद्धि में थोड़े कमजोर है उसके आगे विद्वता का सुख दिखता है लेकिन ये सूक्ष्म और स्थूल अहम का सुख है वास्तविक सुख का उनको पता नहीं इसीलिए ऐसे सुख कई आते हैं और कई चले जाते हैं और आदमी फिर देखता है की मौत सामने खड़ी है तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जुड़कर जिन चीजों को आलिंगन किया जिनको पकड़ा जिनसे जिया वे चीजें तो छोड़ के जाना है इसलिए बेचारा आदमी फिर लाचार होकर चला जाता है क्योंकि उसको वास्तविक मैं का पता नहीं चला अब वास्तविक मैं का जब तक पता नहीं चला तब तक चाहे दुनिया की नजरों में वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो बड़ा सुंदर व्यक्ति हो बड़ा दाता हो बड़ा बुद्धिमान विक तत्व ज्ञान की दुनिया में कृष्ण की निगाहों में वो मूड है है मना मूर्ख है अपने मय को जानता नहीं इसी बात को कृष्ण जी ने कहा विमुद्धा नानु पशु पशु ज्ञान चक्षुषा विमुद्ध लोग मुद्द शुद्ध मय को नहीं जानते हैं लेकिन ज्ञान की आंख से मैं दिखता हूँ मम इवांशो जीवलोके जीव, जीव भूत सनातना मैं सनातन हूँ तो मैं सनातन हूँ तो जीवों के साथ हूँ अब जीवों के साथ हमारे साथ जब सनातन परमात्मा है सृष्टि शुरू हुई उसके पहले अरबों अरबों वर्ष से भी पहले और अब भी वही का वही है और आज तक नहीं जाना तुम तो स्थल और सूक्ष्म शरीर में ठीक तरह से गुमराह हो गए घूम गए गुमराह गुम हो गए मूंद हो गए तो विमु नानु पश्यंती विमु लोक मुझे नहीं देख सकते पशंति ज्ञान चक्षुसा वो ज्ञान की आख से देखता है रामायण भक्ति शास्त्र है और जो एकांत में भजन आदि करके वृत्ति सूक्ष्म करते ऐसे लोगों के जो प्राण की शक्ति कुछ संयत होती है तो उनके द्वारा भगवती कविताएं स्फुरित होती है दशरथ के चार पुत्रों का और बहुतों का तो वर्णन करा दशर वासियों का नगर वासियों का और धोबी आदि का वर्णन किया लेकिन दशरथ पुत्री शंटा का तो वर्णन नहीं किया ब्राह्मण तो में नहीं आता और सीरियल में भी नहीं आता तो वो चुक गए तो वो चुप गए तो हम भी तो चुक गए हमें भी पता नहीं की दशरथ की पुत्री होगी की नहीं होगी जयराम जी के तो जितना तुलसीदास जी ने धर दिया हमारे आगे उतने ही भगवान और भगवान का परिवार प्रश्न जितना किसी ग्रंथकार की स्मृति में आया और एक व्यक्ति के स्मृति में जितना आए उतना ही सब कुछ नहीं होता है सब कुछ तो सब कुछ ही है फिर भी ये सब कुछ जो है स्मृति में जो भी आ गया वो तो स्मृति होती है स्मृति किस में आती बुद्धि में स्मरण आता है मन में स्मरण आता है तो ये मन और बुद्धि भी प्रकृति के तो यहाँ तक भी स्थूल और सूक्ष्म जगत की हत है इसलिए गीताकार का अर्जुन को बोलते हैं कि त्रै विषया वेदा निस्त्रुणा भवा अर्जुना ये वेद और ये ज्ञान ये श्रुति स्मृति ये भी तीन गुणों के अंतर्गत है इन तीन गुणों से भी तुम बाहर जाओ तो ये वेद बड़ी कृपा करते हैं। वेद स्थूल अहम छुड़ाते सूक्ष्म अहम छुड़ाकर फिर तो बोलते हैं कि अब हमको भी छोड़ दो और तुम अपने आख शुद्ध मै में चले आदमे तो आदमी चला आता है तो उसके लिए तो ये, ये जो जगत आँखों से देखता है बुद्धि से नापा जाता है ये जगत बहुत छोटा बहुत छोटा इसी जगत में हम उलझ रहे और इसी जगत में आकांक्षा करके तबक तबक तब के जीवन पूरा कर देते हैं। वो शिष्ट में कथा आती है लीलावती और पदम राजा का आपस में बिल्कुल बड़ा निकट का प्रेम था और पदम राजा चले न जाए और मैं अकेली न हो जाऊ इस हेतु से ब्राह्मणों से सलाह पूछी और ब्राह्मणों ने सारत्य व्रत रखने की सलाह दी तो दो दिन छोड़ के तीसरे दिन भोजन करते थे तेरा महीने का ऐसा उसने उपलब्ध रखा और सरस्वती प्रकट हुई और तुम्हारे पति के लिए तुम जो वरदान चाहती हो कि मेरे पति अमर रहे सरस्वती अमर तो किसी का शरीर नहीं रहा लेकिन मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरा पति अगर मर जाएगा तो इसी आकाश मंडल में रहेगा दूसरी सृष्टि में उसका तो आग नहीं जाएगा और जब तू याद करेगी तब मैं आ जाऊंगी देव योग से समय बीतता गया और उसका पति युद्ध मारा गया जब युद्ध में मारा गया समाचार सुना तो लीलावती घबराई आक्रांत किया उसके पति के शव को ले डाल शब्द रख दिया फूल ढाक के विलाप करने लगी और उसके विलाप से आकाश में थोड़ा प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे लीला तू तो चिंता मत कर तो जैसे प्यासे आदमी को पानी मिल रहा है ऐसा सुनता है तो जरा तसली होती हो पानी आया नहीं तो फिर बेहोश हो जाता लीला फिर बेहोश हो जाता सहेलिया और दासिया उसको उसकी मूर्छा निवृत्त करे लेकिन लीला फिर, फिर पति का शब्द देखकर क्योंकि जितना स्थूल में आसक्ति है उतना उसके वियोग में दुख ज्यादा होगा क्योंकि समझ नहीं है ना? जितना एक दूसरे के नजीक शरीरों के सहारे आदमी जीता है उतना ही भयभीत रहेगा अपने सूक्ष्म में और सूक्ष्म से भी अपने वास्तविक में आने के लिए ही तो मनुष्य शरीर की बुद्धि है टिपक चिपक के कब कप रहेंगे लीलावती फिर विलाप करने लगे सरस्वती प्रकट हुई लीला तेरा पति मरकर कहीं नहीं गया इसी मंडल में है मैं तेरे को दिखा दू सरस्वती के योग बल से लीला का स्थूल शरीर पड़ा रहा सूक्ष्म शरीर से वो आकाश मंडल में पहुंचे और उसकी वो सूक्ष्म मन दृष्टि पद्म राजा को देख रहे की राजा यहाँ भी सिंहासन पे बैठा और मंत्री हजूरे हैं तो लीला पूछते है कि मेरे पति तो हैं कि मेरे पति मरकर यहाँ कैसे राजा बन गए और मानो ये अकेले मेरे पति नहीं ये जो उनके साथ युद्ध में मारे गए वो सारे मंत्री मंत्री टहलुए सब यहाँ जिसके चित्त की जैसी भावना होती है वासना होती है वो अपना मरने के बाद भी अपनी उस वासना के अनुसार सूक्ष्म जगत में भी जीने लग जाता है और प्रेतों में ऐसा होता है जो आदमी अपमृत्यु हो गयी और जिस भाव में मरा तो प्रेत उसी भाव में प्रेत रूप में घूमते एक सिपाही ने मेरे को बताया कि यहाँ हमारा बॉस आ जाता है हम सोते हैं तो हमको बिर न मारता गए जागो ड्यूटी से वैसे वो लोग मर गए थे और प्रेत हुए अभी भी वो राउंड के निकलते है घोड़े आरोप तो जैसे आप दिन में जो चीज चाहते हैं, जिस मित्र को तो रात को उस मित्र से मिलते हैं या चीज़ को जिस, जिस मकान को जिस व्यक्ति विशेष को आप गहराई से स्नेह करते हैं तो रात्रि को उसी माहौल में आप कभी कभी स्वप्न में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ आप जाते है ऐसी बात नहीं आपके मन से ये सब बन जाता है सूक्ष्म शरीर में ये शक्ति एक मरने के बाद जैसी वासना है ऐसा अपना जगत कल्प के और वे राजा बने हुए दिखते हैं तुमको क्योंकि तुमको तब तो दिख रहे हैं की तुमको भी उनकी दृष्टि मैंने दे दी है इसलिए वो दिख रहे हैं लेकिन लीला अभी रुक और दूसरा आश्चर्य लीला को लेकर सरस्वती आकाश मार्ग को लांगते लांगते लांगते चंद्र मंडल को लांग कर, इस आकाश की गति के पार दूसरे मंडल में पहुंच गयी और वहाँ उतरी और लीलावती को दिखाया कि ये देख घर लीलावती को स्मरण आया कि ये तो मेरा घर है ये बच्चे रो रहे हैं ये आशोपाल का वृक्ष मैंने आम्र वृक्ष और आसोपाल का वृक्ष मैंने लगाया था ये लिपण अभी मैंने लिपा था इनमें क्या देख रहे हूँ सरस्वती ने कृपा करके और दृष्टि दी और संकल्प किया कि जो बच्चे रो रहे है वे हमको तो नहीं देखते लेकिन हम उनको देख सकते हैं ऐसा क्यों बोले हम सूक्ष्म जगत में है और वो स्थूल में है शरीर में इसलिए वो देख नहीं सकते हम अगर संकल्प करें तो वो हमको देख सकते हैं और यही कारण है कि जिनका संकल्प सूक्ष्म होता है ऐसे पितर अथवा देव या योगी जब संकल्प करें तो हमको दर्शन देके अदृश्य हो जाते हैं। ये तो अभी भी हम लोगों का अनुभव होता है कई ऐसे मेरे को संत मिले जिनके गुरुजी देव हुए वर्षो हो गए और फिर उनके गुरुजी दिखे सामने और प्रणाम किए तो गुरुजी जी हो गए तो अंत वाहक शरीर ऐसी सिद्ध लोक में विचरते है तो स्थूल अहम के बाद सूक्ष्म अगर रहे तो शुद्ध लोग तक की गति होती है लेकिन शुद्ध लोग और दूसरे लोक जिस लोकेश्वर से दिखते हैं उसका ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक, तक जीवन की पूरी सफलता नहीं मानी जाती तो लीले देखिए तेरे बेटे बेटी और तूने लगाया हुआ वृक्ष और तेरा लिपन किया हुआ लीले इस ब्रह्मांड में तो तुम्हारी मृत्यु को अभी बारहवा भी पूरा नहीं हुआ अभी तो पाटक उतरा नहीं और मनुष्य सृष्टि में तुम्हारे साठ हजार वर्ष बीत गए ले ले ये जो तुम घर देखती हो और बच्चे देखती हो तो तेरे हैं ऐसा लगता है ये तो मेरे हैं तो तुम यहाँ पर वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुण के रूप में रहते थे रामजी के गुरु वशिष्ट नहीं दूसरे वशिष्ठ ब्राह्मण जैसे वशिष्ठ नाम कईयों का होता गोविंद भाई नाम कई का होता है कमला बहन नाम कयों का होता है तो अरुंधति और वशिष्ठ नहीं ये दूसरे ब्राह्मण वशिष्ठ और उनकी पत्नी तो अरुंधति थी राजा की दबदबे ऐसी शोभा यात्रा निकली तो तुम्हारे मन में हुआ कि राजा बड़ा सुखी होता है हम तो तपस्या कर, कर के जीवन पूरा हो गया राज सुख भोगे तो बहुत अच्छा तो स्थूल अहम से तो तुम ऊपर उठे थे सूक्ष्म अहम में आए और तुम्हारी जब मृत्यु हुई तो तुम्हारी वो इच्छा फली तो भूमंडल में इस ब्रह्मांड से आकर मानुषी ब्रह्मांड में पहुँचे और वहाँ ये पद्म राजा हुई और तू उनकी पत्नी लीलावती हुई ये योग वशिष्ट में लिखा है विस्तार से आपको समय मिले तो अच्छी तरह से पढ़ इससे बहुत सारा जगत भ्रम दूर हो जाता तो हे लीले यहाँ तो बारह दिन पूरे नहीं हुए इस सृष्टि के और वहां तुम्हारे साठ हजार वर्ष पूरे हो गए कि जब तक जीव